पीरियडिकल सन्यास का पीरियडिकल पीरियडिकलिएशन का मेरे मन में ख्याल वर्ष में ऐसा कोई आदमी नहीं होना चाहिए जो एक आध महीने के लिए सन्यास न ले, ले। जीवन में तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जो दो चार बार सन्यासी न हो गया स्थायी सन्यास खतरनाक सिद्ध हुआ है कि कोई आदमी पूरे जीवन के लिए सन्यासी हो जाए उसके खतरे दो है एक खतरा तो ये है की वो आदमी जीवन से दूर हट जाता है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 उनका मालिक हो जाता है क्योंकि उनको रोटी देता है सन्यासी गुलाम हो गया है है सन्यासी की गुलामी सकती है एक महीने सन्यासी होता में वो, हो हो वो किसी पर निर्भर नहीं है वह अपने 11 महीने की कमाई पर निर्भर है किसी उसको लेना देना नहीं और ये एक महीने वो पूरी फ्रीडम पूरी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है बिना किसी आश्रय के तो ये एक महीने में वो परिपूर्ण सन्यास का अनुभव करेगा जो कि कोई सन्यासी कभी नहीं कर पाता है। तो वो पूर्ण मुक्ति से जी सकता और ये एक महीने में जिस विधि से वो जियेगा और जिस आनंद को जिस शांति को और जिस स्वतंत्रता में प्रवेश करेगा वापस लौट जाएगा एक महीने के बाद जिंदगी में वापस लौट जाएगा और जिंदगी के घने में प्रयोग करेगा की जो उसने एकांत में सीखा था क्या भीड़ में उसका उपयोग कर सकता है क्योंकि एकांत एक में शिक्षा होती है भीड़ में परीक्षा होती है जो भीड़ से बच जाता है वो परीक्षा से बच जाता है उसकी शिक्षा जो मैंने अकेले में जाना है अगर भीड़ में उसका उपयोग नहीं कर सकता हूँ तो वो जानना गलत है वो बहुत मूल्य का नहीं है वहाँ कसौती है क्योंकि वहाँ विरोध है वहाँ परिस्थितियां अनुकूल नहीं है वहाँ प्रतिकूल है वहां भी मैं शांत रह सकता हूँ या नहीं वहा भी मैं अपने भीतर जिस संन्यास को मैंने एक महीने साधा और जो आनंद पाया है क्या मैं घर के भीतर दुकान पर बैठकर भी उस संन्यास को साध सकता हूँ या नहीं ये ग्यारह महीना है ऑब्जर्व करना है, है। वर्ष पर बाद उसे फिर मैंने भर के लिए लौट है ताकि वो फिर जो जो वर्ष भर में उसने अनुभव किया है परीक्षा से गुजर के उसे और गहरा कर सके पिछले वर्ष जहाँ गया था और नई सीढ़ियां पार कर सके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 तो ये जो जीवन आजीवन संन्यास है ये भ्रांत है ये गलत है ऐसा संन्यास बच सके दुनिया में उसके लिए एक बड़ा गहरा प्रयोग करना जरूरी है तो जो सी ने जो सुझाव दिया है मेरे मन के बहुत अनुकूल है उस तरह की संभावना उस सुझाव से पूरी हो सकती और फिर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 और उस व्यक्तित्व में कोई फर्क नहीं होता कहीं भी वो व्यक्तित्व वैसे ही बना रहता है तब आप बेचैनी पा जाते हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूं। तो अगर ये संभव हो सके कि मेरे पास आप महीने दो महीने या तीन महीने हैं तो आपके समग्र व्यक्तित्व में कहा क्या क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए उनके लिए मैं सुझाव दे सकता हूं मेरे साथ रहकर उनका प्रयोग कर सकते हैं कि वो व्यक्तित्व कहाँ कहां से बदल लिया जाए एक बार आपको ख्याल में आ जाए आपको पता नहीं होता कि कितनी अजीब सी चीजों से व्यक्तित्व जुड़ा रहता है जिसका मैं पता नहीं होता। हरिसिंग गौर का नाम आपने सुना होगा उन्होंने सागर विश्वविद्यालय का निर्माण किया वह हिंदुस्तान के संभवतः अपने जमाने के बड़े से बड़े वकीलों में से थे प्रेवी में वकालत करते थे लंदन में उनसे में कुछ बात कर रहा था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 इसको मुझे पता नहीं था ये हैबिट का हिस्सा हो गई थी और जैसे मैं कोट का बटन घुमाता था मुझे रास्ता मिल जाता था जैसे कोई तो और करता है, वैसा वो बटन उसमें वो वकील थे और उनका विरोधी वकील इस बात को निरंतर देखता रहा था की वो बटन घुमाते हैं जब भी कुछ आर्गुमेंट करने में कठिनाई होती उसने उनके ड्राइवर को मिला के उनके कोर्ट का बटन तोड़वा लिया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 मालिक ढीले कपड़े पहनते रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई काम करने करना सवाल नहीं है। सारी दुनिया में सन्यासी ने ढीले कपड़े चुन लिए उसका कोई कारण क्या उन्हें कोई काम नहीं कर जिन्हें काम करना है उनके लिए चुस्त कपड़े चाहिए चुस्त कपड़ा जो है मन तक चुस्ती ला जा, जाता है तीव्रता ले जाता है एक गति लगता है कपड़ा जो है वो एक स्थिरता लाता है एक आपके जूते से लेके आपकी टोपी तक आपके खाने से लेके आपकी नींद तक आपके बोलने के शब्दों से लेकर आपके सपनों तक सब आपके व्यक्तित्व को निर्मित करता है सब ये सब एक तरफ पड़ा रहता है आपने मेरी बात सुन ली और सोचा कि सब बदलाव हो जाने चाहिए तो आप पागल हैं ऐसे बदलाव हो जाए ये तो केवल बदलाव के लिए इशारा हुआ और अगर ये इशारा समझ में आता है तो उसका मतलब ये होगा कि तो आप अपने पूरे व्यक्तित्व को खोजें आपके इस इशारे के विरोध में कहां क्या क्या पड़ा है और अगर दिखाई पड़ जाएगा कि विरोध में है तो आप बदल लेंगे बदलाहट के लिए कुछ बहुत करना नहीं पड़ता एक तरफ दिखाई पड़ना चाहिए ये ख्याल में चाहिए कि कहा बात अच्छी होगी और इतनी छोटी-छोटी चीजों में बात अटकी होती है कि आप सोचते होंगे कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें में अटकी तो आप गलती में जिंदगी में बड़ी बातें है नहीं नहीं जिंदगी में बहुत छोटी बातें हैं और हम बड़ी बातों पर विचार करते रहते हैं और समय गवा देते हैं जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें जिन पर ना कोई विचार करता न कोई फिक्र करता ना कोई हिसाब लगाता उन छोटी छोटी बातों से सारा व्यक्तित्व निर्मित होता तो वो संभव नहीं हो पाता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 और उस जाल के साथ आपके मोल भी बंध गए हैं बच्चों के पास कोई जाल नहीं है अगर आप में हिम्मत हो तो उन बच्चों को उस क्रांति की दिशा में संलग्न कर दीजिए तो ये हो सकता है कि वहां बच्चे इकट्ठे हो सके आज नहीं कल ये भी हो सकता है कि वहां एक विद्यापीठ हो ये भी हो सकता है वहां एक छात्रावास हो बच्चे पढ़े पूरे नगर में जाके लेकिन रहे वहां रात वहां रुके तो उनके जीवन का प्रयोग किया जा सके कि पढ़े लिखे वो कहीं भी वहां बड़े हॉस्टल्स हो और नगर के जो बच्चे आना चाहते हैं वो रहे वहां पढ़े वो कहीं भी पढ़ने का उस संस्था से कोई संबंध हो लेकिन उनके जीवन और चरिया से वो कैसे रहे कैसे उठें क्या करें उस सम्बधा के लिए प्रयोग किए जा सकते वो उस तरह का कोई केंद्र हो तो वहां ये हो सकता तीसरी बात मुझे पूरे मुल्क में जगह जगह सैकड़ लोगों ने ये बात कही इधर की अगर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 सारे मुल्क में जैसा कि अभी अग्रवाल जी ने कहा कि उचित दो वर्ष नहीं जा पाता हूँ तो वो जो एक, एक बात वहाँ पैदा होती है वो फिर वर्ष में विलीन हो जाती है जब मैं फिर वर्ष भर बाद पहुंचता हूँ तो करीब करीब फिर नई बस्ती हो जाती है वो क्योंकि साल भर में वो सारा सब खो गया इस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 आज आप एक जगह शुरू करते हैं कोई जरूरी नहीं कि वहां मुझे बांध के रखें। आज नहीं कल मुल्क में चार जगह आप बना सकते हैं मैं चार चार महीने वहां रहूं, एक, एक जगह ये भी जरूरी नहीं, नहीं।, नहीं कि मैं वहाँ एक केंद्र बनाते तो वहां बंद जाता हूँ मेरे जाना आना जारी रह सकता है वहां जो लोग लो रहेंगे महीने में मैं वहां पंद्रह दिन रहू पंद्रह दिन में बाहर जाऊं पंद्रह दिन मेरे साथ रहे वो पंद्रह दिन मेरे बिना रहे उसका भी फायदा है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 तो दूसरे के रहने की तो मैं कोई व्यवस्था कर ही नहीं सकता मैं तो बिल्कुल बेघरबाल हूँ मेरा कोई घर तो है तो मैं खुद ही किसी का मेहमान हूँ वहां मैं किसकी व्यवस्था करू इतने पत्र आते हैं कुछ स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। अभी मैं आया उसके तीन दिन पहले ही सागर से एक वृद्ध जन का पत्र आया की मेरी सत्तर वर्ष की उम्र है और मैं थोड़े बहुत दो चार वर्ष बचे हैं वो मैं खोना नहीं चाहता और जब से आपकी बात सुनी तब तो से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ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 उसके लिए तो पीरियोडिकल सन्यास होगा सात वर्ष के बाद अगर कोई स्थायी रूप से रहना चाहता है तो बिल्कुल रह सकता है उसके लिए स्थायी सन्यास हो सकता है तो नालुम कितने लोग हैं जो सुख है और मुझे यह भी लगता है कि मेरे ही मित्र अनेक मित्र ये सोचने लगे हैं कि ये बहुत हो गया हमने पचास या पचपन वर्ष तक कमा लिया सब व्यवस्था कर लिया अब हम चाहते हैं मेरे एक मित्र हैं उन्होंने मेरी बातें सुनी उनकी उम्र पचास वर्ष थी उन्होंने कहा कि बस इस वर्ष मेरी बस गांठ आती है मैं सारा काम समाप्त कर दूंगा बहुत हो गया कमा लिया और खाने लायक हो गया और अब, अब मेरे लिए कोई जरूरत भी नहीं है मैं किस लिए कमाया ठीक पचासवीं वर्ष गांठ पर इंक्यानवी वर्ष आंठ पर उन्होंने सब सब बिल्कुल बंग कर दिया सारी दुकानें बंद करवा दी सारा हिसाब बंद करवा दिया अपनी पत्नी को कहा कि अब हमारे पास इतना है कि हम दोनों अगर सौ वर्ष भी जिए तो बहुत दो सौ वर्ष भी जिए तो बहुत हम करेंगे क्या तो उन्होंने सब बंद कर दिया वो मुझे बार बार लिखते कि मैंने सब बंद कर दिया अब मैं चाहता हूँ आपके पास आ जाऊंगी यहाँ में क्या करूँ पर मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं मिलते तो यहाँ वहां घूमता फिरता हूँ मैं किसको किसके लिए कहूँ तो उचित है की वैसी कोई जगह हो वहाँ कुछ लोग स्थायी रूप से आके रहना चाहे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 दूसरा अभी जो शिविर होते हैं क्योंकि वो तीन दिन के लिए होते हैं, इसलिए बहुत विस्तार में पूरे जीवन के सब पहलुओं को छूना संभव नहीं हो पाता एक स्थाई केंद्र होता है तो हम विशिष्ट विषयों पर अलग अलग शिविर वहां आयोजन कर सकते हैं, जैसे मेरी दृष्टि सभी विषयों के प्रति है मुझे ऐसा नहीं मालूम पड़ता की भगवान के सम्बन्ध में बात करना ही जरूरी है मुझे मालूम पड़ता है सेक्स के सम्बन्ध में भी बात करना उतना ही जरूरी है।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 इतना गलत हो रहा है सर परिवार इतना गलत है इतना इतना झूठा कोई हिसाब नहीं घर अच्छे हैं मकान अच्छे बनते जा रहे हैं परिवार बिल्कुल क्रूप अगली से अगली होता चला जा रहा एकदम सड़ गया परिवार उसमें कोई प्रेम नहीं कोई आदर नहीं कोई अंतर संबंध नहीं उस ढकोसले पर वो सारा जीवन चल रहा है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 तो कम्युनिज्म एक अत्यंत शांत पूर्ण ढंग से मुल्क में आ सकता है कोई बात और होगी लेकिन हमारा धार्मिक आदमी इन पर तो विचार नहीं करता मेरी दृष्टि में तो पूरा जीवन विचार नहीं है आज नहीं कल सवाल अर्थ के खड़े होंगे सारे मुल्क की राजनीति बिल्कुल सड़ गई है उसमें हम सब पिसे जा रहे है सब गाली दे रहे हैं लेकिन कोई हल नहीं है कोई रास्ता नहीं है अंधों की तरह खड़े है और बर्दाश्त कर रहे हैं जो हो रहा है देख रहे हैं इन ऐसा है की करीब करीब मकान जल रहा है और बाहर खड़े निंदा कर रहे हैं कि किसने आग लगा दी और, ये क्या हो गया और ये कैसे बुझेगा तो दस पचास साल बाद हमारे बच्चे हमें लानत देंगे की कैसे लोग थे तो मुल्क पूरा जलता रहा और बेवकूफियां बढ़ती रही और सब बैठे देखते रहो और चर्चा करते रहे कुछ भी नहीं किया जा सकता तो राजनीति पर विचार करना जरूरी है की मुल्क की राजनीति कैसी हो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 अगर एक आदमी किसी की हत्या कर रहा हो मैं कहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं करना है तो भी मैं हत्या सांखी हूँ क्योंकि तो मैं हत्या देख रहा हूं खड़े होकर तो. मैं रोक सकता था मैं नहीं रोक रहा हूँ तो मैं सहयोगी हो रहा हूँ तो ये मत सोचिए कि कोई आदमी राजनीति में भाग नहीं ले रहा आपके साधु संन्यासी राजनीति में उत्सुक नहीं तो आप ये मत सोचिए कि वो राजनीति के भागीदार नहीं वो भागीदार है क्योंकि तो जो चल रही है फिर उनकी सहमति है उसमें फिर जो चल रहा है उसमें उनका विरोध नहीं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 उसके लिए जरूरी होगा कि एकांत एक में अधिक दिनों तक अधिक मसलों पर हम कॉन्फ्रेंसिस बुला सके सेमिनार्स बुला सके शिविर बुला सके वहाँ शांति से हम रह सके आज किसी होटल में हम ठहर जाते हैं हॉटल हॉटल है हॉटल का कोई साइकिल एटमोस्फियर नहीं होता हॉटल का कोई मानसिक वातावरण नहीं होता हम जाके ठहर जाते हैं खाने पीने और रहने का काम हो जाता है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 मेरे मन की धाराएं और तरंगें भी बदली वो सब वहां की आदत सकता है और छोटी छोटी चीजों से सारा फर्क पड़ता है हिटलर हुकूमत न आया तो उसने इनकार करवा दिया कि कोई बच्चों को अब गुड्डी न खेलने को न दी जाए गुडा गुड्डी और शादी विवाह रचाना बंद बच्चों के लिए सारे खिलौने बदल दिए बस तोप बंदूक तलवार ये खिलौने होंगे छोटा बच्चा पहले दिन झूले पर आएगा तो उसके ऊपर गुनगुना लटका हुआ है तोप लटकी हुई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 के स्नायुओं को शिथिल कर देता शांत कर देता लाल रंग तेज कर देता है स्नायुओं को खींच देता है अगर लाल रंग को बहुत देर तक देखते रहे तो आप क्रोश से भर जाएंगे यहाँ सब लोग लाल कपड़े बैठे हुए तो आप थोड़ी देर में घबरा जाएंगे सफोकेशन मालूम होगा कि बड़ी गड़बड़ है यहाँ से हट जाना चाहिए सूदिन नहीं है वो लेकिन बच्चों के खिलौने लाल रंग से रंगे हुए वो हरे रंग से रंग होना चाहिए अगर उनको भविष्य में शांति की दुनिया में ले जाना है तो नहीं तो अशांति में जाएंगे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 और वो जो सीख के जाता है जो लेके जाता है वो अपने घर में उतने परिवर्तन पैदा करने की कोशिश करे तो मैं मेरे मन के तो अनुकूल है वो आप सोचे उसको विस्तार से उसको व्यवस्थित करे, मैं जो श्रम कर सकता हूँ वहा वो बहुत सरलता से हो सकता है अगर सारी व्यवस्था वहां जुटा दी जाती है और तब जैसे पी के कहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व तो नहीं बदला इनका व्यक्तित्व तो इतना बदल दिया जा सकता है कि ये कहने लगे कि अब और मत बदलो अब मुझे घर जाने दो इतना कह सकते इसमें कोई कठिनाई तो तो तो नहीं है इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है क्योंकि आदमी का व्यक्तित्व बनाया हमने बदल हम सकते है जो हमने बना, तो बना लिया है वैसे हमने जो हम बदल लेंगे हम तो दूसरे हो जाएंगे आदमी का व्यक्तित्व तो बदलना कोई कठिन बात तो नहीं है जरा भी कठिन बात नहीं है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 इतनी ऊर्जा है मुल्क के पास इतने बढ़िया लोग हैं हम उनको जिस दिन पुकारा शुरू करेंगे बहुत लोग आएंगे अभी हमने पुकारा भी नहीं अभी कोई आवाज भी नहीं देंगी अभी इस दिशा में तो मैंने मुल्क में कभी किसी से कुछ नहीं कहा है आप तैयार होते हैं तो मैं कहना शुरू करूंगा आपको घबरा जाएंगे किसी में लोग मिल सकते हैं काम के मैंने तो कोई अपील नहीं की अभी किसी से की कि आगे किसी काम में हाथ बटाये लेकिन अपने आप लोग कहना शुरू किए हैं जिस दिन मैं अपील करूंगा लोगों को निमंत्रण दूंगा कि वो जाएं काम करने के लिए आपको काम खोजना मुश्किल हो जाएगा इसलिए तो काम तय करने, सोचें, सोचे और लोग मैं ला दूंगा लोगों की आप चिंता न करें उसकी कोई कठिनाई नहीं है। कोई नहीं है। बस